द्रम कर्णे संवा भद्रम पश्येम्श्रा स्थिर सुंसस्तनुर्भेम देव तम जदयु ओ शा शांति शांत अथर्वेदी मुंडको परिषद प्रथम मुंड के दीप्य खंड एकादश मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था यहाँ दो प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की एक तो केवल अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले उसका फल फलस्वरूप स्वर्ग जाएंगे कुछ दिन स्वर्ग भोग करके लौट आते हैं मनुष्य शरीर में आए चाहे और भी नीच चले जाए एक तो ये लोग हैं और दूसरे ऐसे लोग हैं जो आश्रम विद कर्म साथ में उपासना दोनों करके बैठे हुए हैं जैसे बानप्रस्थ लोग हैं आश्रम धर्म को निभा कर रहने वाले सन्यासी लोग हैं अथवा अन्य भी गृहस्थ जो उपासक ग्रस्त लोग हैं वह सूर्य द्वारा माने उत्तरायण मार्ग द्वारा धर्म आदर में से रहित होकर के ब्रह्मलोक जाते हैं जहां पर अमृत पुरुष रहता है ऐसी चर्चा कर रहे थे उसी के अर्थ चल रहा था भाष्य हो गया था ठीक नवल कर्मीणाम फलम उग् पूर्व में केवल कर्मी मैंने केवल अग्निहोत्रा आदि कर्म करने वालों के लिए फल बता दिया फलम उगत शगुण ब्रह्म ज्ञान सहित आश्रम कर्मीणाम फलम संसार गोचर में अब शगुण ब्रह्म ज्ञान माने यार सवुण ब्रह्म की उपासना सगुण ब्रह्म की उपासना सहित आश्रम कर्म करने वाले व्यक्ति उपासना सहित कर्म करने वाले व्यक्तियों का फल वो भी संसार के भीतर ही है यह है कि ब्रह्मलोक जाने पर ज्यादा दिन तक रहेंगे वहां जन्म मरण से थोड़ा छुटकारा पढ़ाएंगे दिन के लिए अलग विषय है किन्तु तो संसार के भीतर ही अंतपाती फल है ऐसा कहा ये कहा पुनः विपरीत तो का उपासना सहित कर्म, उपासना से युक्त सन्यासी लोग हैं सन्यासी है। माने केवल आश्रम धर्म को निभा कर रहने वाले सन्यासी ज्ञान नहीं है ऐसे सन्यासी तो ये क्या करते हैं तप और श्रद्धा दो कर्म करते हैं तप माने है आश्रम विहित कर्म श्रद्धा माने उपासना ये दोनों को ही तपस्वाश्रम वि कर्म वाश कहा तप का आश्रम विहित कर्म श्रद्धा मैंने हिरणरवादी विषय आबित उपासना हिरनगरवादी को विषय करने उपासना को श्रद्धा कहा तप श्रद्धे उपसंति ये तप और श्रद्धा दोनों को करते हुए मने आश्रम विहित कर्म और उपासना करते हुए अरण्य में रहते हैं जंगल में रहते हैं ऐसा आया था तो यह जंगल शब्द अरण्य शब्द का अर्थ टीका में कहा टीका में कहते हैं अरण्य माने क्या अरण्य स्त्री जन देशे या अरण्य शब्द का अर्थ ये होता है माने जब साधन अवस्था में व्यक्ति हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो उसको एक दूसरे के संपर्क से दूर रहना अच्छा रहता है इसलिए यहां अरण्य कहते हैं अरण्य माने स्त्री जन असंकीर्ण देशे कहा स्त्रियों के समुदाय में जहां पुरुष साधक हो तो महिला की समुदाय न हो ऐसे रहे अगर महिला हो तो पुरुष समुदाय ऐसी बाहर रहे यह अर्थ है चार नंबर की टिप्पणी संकुल चेत न तपो अनुकूलम अथोग त्रिजन असंकीर्ण अगर जंगल में भी रह गया हो तो परस्पर दोनों संबंधित हो स्त्री पुरुष संबंधित हो तो फिर आपके उपासना और कर्म करने के लिए अनुकूल नहीं बनेगा अगर साधन पथ में जाना हो तो दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए इसलिए कहा असंकीर्ण कहा संपत्तन हो दोनों का संबंधी न हो संबंध हो ऐसे देश में रहे ऐसे देश में रहते हैं, इत्यादि कहा था आज कहते मुक्ताराम, नाम टीका में कहते मुक्ताराम यही वह सर्व सर्वात्म भावम जर्शन की श्रद मुक्त पुरुष को जाना आना नहीं होता ये तो जो अज्ञान में डूबे हुए हैं उन्हीं के लिए जब तक अज्ञान में हैं, केवल कर्म करने वाले अथवा उपासना सहित कर्म करने वाले दो प्रकार के व्यक्तियों का आवागमन है किंतु जब ब्रह्मवेटा हो चुके हैं ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं मुक्त पुरुष हैं, उनको यही में सर्व काम प्रविल्माव दर्शन यही आगे जाकर के मुंडक में दिखाया हुआ है उनके लिए तो ऐसा कहा है यह व सर्वे प्रबल काम ते सर्वगम सर्वतः प्राप्त धीरा युक्तात्मा सर्व्यवहार विशंति इत्यादि मंत्र आगे आएंगे मंडक में आएंगे तो ऐसे स्तुतियां दिखाती है उनको आना जाना नहीं होता जो मुक्त पुरुष हैं उनको संसार में दोबारा वापस नहीं होना होगा ब्रह्मलोक तक जाने वाले वापस होने की संभावना है ब्रह्मलोक पहुंचने वाले दो प्रकार के हैं एक तो क्रम वाले भी होते हैं अगर जीवन में वैराग्य है भोग भोगने की इच्छा नहीं है वहां के भोग की इच्छा नहीं है और उपासना की है जीवन में ज्ञान नहीं हुआ है तो ब्रह्मलोक के अधिकारी बन जाएगा वो ब्रह्मलोक जाएगा वहीं पर ब्रह्मा जी के उपदेश के द्वारा फिर वो ब्रह्मा जी के साथ साथ मुक्त हो जाएगा अगर वैराग्य हो तो जीवन में और वैराग्य नहीं है भोगासक्ति के लिए यदि ब्रह्मलोक की इच्छा से उपासना करता है तो वापस आ जाएगा वहां के भोग भोगने के बाद जितने दिन की अवधि होगी उसके बाद वापस आएगा ब्रह्मलोक की स्थिति यह है और स्वर्ग गए हुए तो सबको वापस आना ही है पुनरावृत्ति उसका तो है ही है जो स्वर्ग जाते हैं केवल कर्म करके अग्नोत्रदि कर्म करके उनकी तो पुनरावृत्ति है ये कहा ब्रह्मलोक प्राप्ति इस तो देश परिच्छिन्नम फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति जो होता है ब्रह्मलोक की जो प्राप्ति है क्योंकि जो मुक्तात्मा है उसको तो यहां पर सारे के सारे इच्छाएं समाप्त हो जाती है कोई भोगा सकती है ही नहीं इसलिए कहीं जाना आना है ही नहीं किंतु तो ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा यहां से जाएगा ब्रह्मलोक जाएगा उत्तरायण मार्ग से वो जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति है वो देश परिचिन हो गया मु, मुक्त जो होता है वो तो सर्वात्म भाव में जाता है दृष्टि को समाप्त करके समष्टि पर पहुंचा हुआ होता है क्यों तो ब्रह्मलोक प्राप्त में एक लोक विशेष की प्राप्ति होगी परिचिनता में गया जैसे अभी भूलोक में है आगे ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा ये कहा ब्रह्मलोक प्राप्ति परिचि परिचिन्न फल है तो न मोक्ष मोक्ष वो चीज है जिसमें सभी देश में हो सभी काल में हो सभी वस्तु में हो ऐसा हो जाना है कभी भी अभाव हो सभी काल में हो और कहीं हो कहीं ना हो ऐसा नहीं क्योंकि ये जो ब्रह्मलोक जाने वाला जब तक पृथ्वी में है तब तक ब्रह्मलोक में नहीं है और जब ब्रह्मलोक जाएगा तो फिर भूलोक में नहीं रहेगा देश परिचन्न के घेरे में पड़ जाता है ये वस्तु तो मुक्त नहीं होते ऐसे लोग बंधन में होते हैं वापस होते हैं यही वह इत्यादि कहा जो ज्ञान है उसको तो भाषा में कहा था यही वह सर्वे प्रविलियन का जितने भी इच्छाएं हैं इसी शरीर में जीते जी सारी इच्छाएं समाप्त तो हो जाती है मन में जितने भी इच्छाएं भरी हुई है वो तीन इच्छाओं में समावेश किया है सारी इच्छाओं को लोकेषणा पुत्रषण सबके सब के सब यही समाप्त तो हो जाते हैं जो मुक्त पुरुष है उनका ऐसा यही भाषा में इसी मुंडक का आगे आने वाले मंत्र का आगे मंत्र आएगा यही बस सर्वे प्रबल का ऐसा मंत्र आएगा मुंडक में आएगा और भी आएगा ते सर्वगम सर्वता प्राप्त धीरा वो सर्वगत ब्रह्म को हर प्रकार से प्राप्त करके धीर पुरुष क्या करते हैं युक्तात्मा सर्विशद सर्वभाव को ही प्राप्त होते हैं ऐसे भाष्य में कहा था या आगे मंत्र आएगा ये तो वो तो सर्वभाव को प्राप्त होंगे सर्वात्म भाव को प्राप्त होंगे कोई देश परिच्छि वस्तु प्राप्त नहीं करेंगे वो इसलिए उनको वापस नहीं होना होता पुनरावृत्ति उनकी नहीं होती मुक्तात्मा की वो जाते ही नहीं जो जाते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है चाहे स्वर्ग जाए चाहे ब्रह्मलोक जाए ऐसी स्थिति है आगे ये जो मनुस्मृति दिया था भाष्य में एक मनुस्मृति का श्लोक दिया था उसको उत्तम गति माना ब्रह्मलोक जाना उत्तम गति सात्विक गति माना है तो मनुस्मृति का श्लोक दिया था कौन कौन गति प्राप्त करना ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान अभ्यक्तम एवच उत्तम सात्विक मेंताम बोला था इतने गति को मनीषी लोग बुद्धिमान लोग जो ऋषि मुनि लोग हैं उत्तम गति कहते हैं यहां यहाँ पुण पद को प्राप्त करना ब्रह्मा बन जाना विराट हिरण ये विराट बन जाना और विश्व स्त्री से विश्व के सृष्टि करने वाले प्रजापति लोग अष्ट प्रजापति को सृष्टि करता माना गया है विश्व प्रजापति लोग प्रजापति प्राप्त को प्राप्त करना प्रजापति बन जाना और यमराज बन जाना धर्म बने यमराज हो बहुत बड़ी उपासना आदि का फल है वो ऐसी स्थिति में पहुंचना महान और मानी हिरण्य गर्भ हो जाना महान माने महातत्व जिसको महाम मानी महातत्व हो जाना हिरण्य गर्भ भाव में पहुंचना और अव्यक्त माने प्रकृति भाव में पहुंचना समष्टि प्रकृति में पहुंच जाना उपासना आदि करके उत्तम सात्विकों में एकताम गतिमाह मान्य उत्तम गति माना सात्विकी गति माना सतोगुण विशिष्ट होने पर ये गति प्राप्त हो सकते हैं ऐसा मानी से लोग कहते हैं ऐसा कहा था उसकी टीका है उसकी ब्रह्मा करते चतुर्मुख या ब्रह्मा शब्द करते हिरण्य गर्भ क्यों लेना वो हिरण्यगर्भ के महान पद से बोलेंगे इसलिए ब्रह्मा माने चतुर्मुख चार मुख वाला जो विराट वेदांत में जिसको विराट बोलते हैं और यहाँ चतुर्मुख करके ब्रह्मा करके कहा ब्रह्मा माने चतुर्मुख ये टीका में नंबर की टिप्पणी है ना चतुर्मुख यदि विराजो रूपम ये विराज का रूप है विराट का रूप है ही है सूत्रात्मो महत्व अर्थत्वत्व सूत्रात्मा जो हिरण्यगर है उसको तो महान शब्द से बोलेंगे महत्वत्व रूप से कथन करेंगे इस स्मृति में स्मृति में इसलिए ब्रह्मा का अर्थ विराट को लेना यह कहा हो गया अच्छा आगे विश्व सृजा ठीक हमें कहा विश्व सृज कौन है विश्व की सृष्टा सृष्टि करने वाले प्रजापति मरीजी प्रवृति मरीजी आदि अष्ट प्रजापति है सृष्टि करने का अधिकारी लोग और धर्म का अर्थ है यमरा युष में जो धर्मा कहा था उसका अर्थ यमा महा। और महान माने सूत्रात्मा जो महान शब्द करते सूत्रात्मा माने हिरण्यगर्भ अच्छा वो हिरण्यगर्भ का दो नाम पड़ जाता है कभी सूत्रात्मा कहेंगे और कभी अंतर्यामी बोलेंगे ऐसा आ है कभी सूत्रात्मा क्योंकि अंतकरण हमारे दो प्रकार से हैं कुछ ज्ञान शक्ति वाला है कुछ क्रिया yes. शक्ति वाला है जैसे पंच प्राण पंच कर्म इंद्रिया ये क्रिया शक्ति वाले हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच ज्ञान इंद्रिया ये क्रिया ज्ञान शक्ति वाले हैं दोनों के कुंज हमारे यहाँ बेष्टि एक सूक्ष्म शरीर है ऐसे समष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरणनगर बोलते हैं समष्टि वाले को हिरनगर में कहेंगे हमारे एक एक में बेष्टि है सूक्ष्म शरीर है समि को हिरणनगर व से बोलते हैं वहां तत्व तो से बोलते हैं तो वहां दो शक्ति है जब प्राण के तरफ से देखेंगे क्रिया शक्ति को लेकर के बोलेंगे तो उसको कह जाता है सूत्रात्मा हिरण्य मिले जुले का नाम हिरण्य गर्मा करके लेंगे तो हिरण्य और उनमें भी दो भाग करेंगे एक क्रियाशक्ति अंश है ज्ञान शक्ति अंश है तो क्रियाशक्तिश को लेकर जब देखते हैं तो सूत्रात्मा सदस्य शास्त्र में सिर्चा होता होती है उसी और ज्ञान शक्ति की तरफ से देखेंगे तो उसके अंतर्यामी रूप से कथन करते हैं ऐसा तो नाम हो जाता है तो सूत्र आत्मा कहा महान आत्मा अव्यक्त का अर्थ है त्रिगुणात्म का प्रकृति अव्यक्तमच मनुस्मृति में लिखा है उसका अर्थ है अभ्यक्त का जो तीन गुण स्वरूपा सतगुण रजगुण तम गुण स्वरूपा प्रकृति है वह ये इन स्थानों को प्राप्त करना क्योंकि ये कर्म साध्य है उपासना साध्य है स्थान प्राप्त होगा आप चतुर्मुख ब्रह्मा बन सकते हैं प्रजापति आदि बन सकते हैं यवराज बन सकते हैं हिरण्य गर्भ बन सकते हैं प्रकृति बन सकते हैं ऐसे स्थान को प्राप्त तो हो सकते हैं आप उपासना आदि के बल पर इन कुछ स्थानों को प्राप्त करना सात्विकम सत्व परिणाम ज्ञान सहित कर्म फल भूताम ये सात्विक गति कहा मान सत्गुण का जो परिणाम है ज्ञान ज्ञान भी गुण का कार्य ही है ज्ञान होना माने जो वृत्तियां बनती है हमारे अंतगढ़ में गुण की अवस्था गुण अवस्था में भी निर्गुण अवस्था में ज्ञान भी नहीं होगा ज्ञान स्वरूप हो जाना अलग है किंतु जब होने वाला ज्ञान है प्रमाण जन्य जो ज्ञान होगा वो भी प्रकृति का गुणों का कार्य है कौन सा गुण का कार्य है ज्ञान शतोगुण का रजोगुण का कार्य नहीं जो ज्ञान होगा तो उस काल में शतोगुण जगा हुआ होगा तभी जानकारी होगी ये कह रहे हैं सात्विक सत्व परिणाम ज्ञान सहित कर्म फल भूतान सत्व गुण का परिणाम जो ज्ञान है वो ज्ञान सहित कर्म फलभूत मान उपासना है सत्व का परिणाम ज्ञान मान उपासना उपासना सहित कर्म का फल स्वरूप गति है ये उपासना सहित कर्म करने से इन इन स्थानों की प्राप्ति होगी पुस्तार्थम भाव है तो ब्रह्मा हिरण्य गर्भ हो सकता है प्रजापतियां बन सकते हैं यवराज बन सकते हैं सूत्रात्मा बन सकते हैं अव्यक्त प्रकृति बन सकते हैं ऐसी स्थिति होगी ये कहा इस तरह से हम दो विद्याओं की चर्चा में थे अपर विद्या का विषय पूरा कर दिया अब हमें पर विद्या का विषय में जाना है इस उपनिषद का जो मुख्य विद्य विषय है पर विद्या है आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं पर विद्या का विषय आत्मा है हाँ। और आत्मा भी आत्मा को सामान्य सभी को ज्ञान है मैं हूँ सभी जानते हैं भी नहीं बोलता मैं नहीं हूं अगर मैं नहीं हूं बोलता हो तो बदल तो दोष होगा बोल भी रहा है मैं नहीं हूं ऐसा तो नहीं होता किंतु ऐसा बोलना बनता ही नहीं है ज्ञान है किंतु ऐसा उल्टा ज्ञान थोड़ा बना हुआ है विशेषता होके ज्ञान खाली मैं करके नहीं हो रहा मैं मनुष्य हूं ये जो हूं मनुष्यदी विशेषण लगा करके अपने में ज्ञान हो रहा है इन विशेषणों से रहित करने पर अपनी स्थिति क्या होती हो उस परमात्मा से अभिन्न होगा भिन्न नहीं हो सकता जीवात्मा परमात्मा की सदों तो है, है। के ऐक्य इन उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य विशेषण चढ़ा करके बोलता है विशेषण रहित आत्मज्ञान नहीं है वो विशेषण रहित होना चाहिए वो उसके लिए इसको आगे पर विद्या का विषय वही है जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य पर विद्या का विषय यही है इसको पता बताना है इसके लिए और गुरु के पास जाना कहना चाहते हैं सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी गुरु के पास जावे क्या करके जाए बैराग्य लेकर जाए तीनों लोगों के भोगों से यदि बैराग्य हो पूर्ण रूप से तिलांजलि दे बैठा हो भोगों के भोगा शक्ति समाप्त किया हो वही पर विद्या का अधिकारी बन सकता है यहां पर अभी चर्चा होने वाली है ये चर्चा आने वाली है भाष्य देखिए अथ इधानीम अस्मत सात्य साधन रूपा सर्वस्मा संसारा विरक्त पर देखिए अब अथ माने अब इधानीम अब अब क्या कहना चाहते हैं अपर विद्या का विषय पूरा हो गया अपर विद्या का स्वरूप बता दिया ऋग्वेदादिक स्वरूप बताया फल बता दिया अब अपर अभिज्ञा का विषय पूरा संसार है प्रमलोपद है विषय भी हो गया फल भी बता दिया अब अब क्या कहना चाहते हैं साध्य साधन अस्मात्मा यह संसार दो भाग में विभक्त है कुछ साध्य है कुछ तो साधन है ये चाहिए तो ये करो ये चाहिए तो ये करो ये दो ही दिखाई पड़ता है साध्य साधन भाव में संसार दिखाई पड़ता है मान फल और साधन दो ही रूप में है साध्य माना फल स्वर्ग चाहिए तो एक करो पुत्र चाहिए एकें करो, एकें करो, एक है और सात में विभक्त जो संसार है संसार आदि जो संसार कैसा है सात्य साधन साध्य साधन आदि इसका स्वरूप सात्य साधन रूप तो विभक्त है संसार का स्वरूप इससे विरक्त इस संसार से जो विरक्त है खाली एक देश से नहीं एक लोक से नहीं तीनों लोगों के विषय से वैराग्य है जिसको विरक्त है यहाँ के भोगों की इच्छा नहीं है स्वर्ग आदि के भोगों की कामना समाप्त तो हो गई उसके लिए साधन नहीं करेगा ब्रह्मलोक जाने की इच्छा नहीं भोग भोगने की इच्छा नहीं है इसलिए साधन नहीं करेगा उनके। विरक्त तो हो वही होगा पर विद्या का अधिकारी ये यह यहाँ बतलाना चाहते हैं। अतः इदानी अब अस्मात्न रूपात सर्वस्मात्सारात् तो सात्य साधन भाव में तो विभक्त है संसार कोई भी देखेंगे या तो ये किसी के काम आए कि कुछ होगा इससे या किसी से ये हुआ होगा वो ही दिखाई पड़ेगा या तो साधन रूप में दिखाई पड़ेगा सात्य रूप में दिखाई पड़ेगा संसार का स्वरूप यही है ये संसार से जो विरक्त है उसका परस्याम विद्यायाम अधिकार अपर विद्या इसका अधिकार नहीं है अपर विद्या साधन भाव को बताने वाली है आपकी इच्छा है ईश्वर्ग चाह रहे हैं आपको साधन का पता नहीं है स्वर्ग की इच्छा है स्वर्ग भेजा है, अमृत पीना भेजा है, इच्छा है हाँ राग है आशक्ति है स्वर्ग में किंतु साधन की आपको पता नहीं था तो साधन बता दिया स्वर्ग काम हो तुम स्वर्ग चाहते हो तो एक क्या करो बस साधन बता दिया श्रुति ने इच्छा आपकी है पहले से ही है वहां या नहीं श्रुति जबरन आपको करती नहीं कि आपको ये क्या करना पड़ेगा नहीं बोलती है स्वर्ग चाहते हो तो या करो स्थिति इससे जो विरक्त होगा साध्य साधन भाव संसार से विरक्त का परश्याम विद्या प्रदर्शनार्थम पर विद्या में अधिकार है ये दिखाना है आगे के प्रकरण ये दिखाना है इसके लिए इदम उचित आगे ये शब्द ये आगे ये मंत्र आदि कहा जाता है ये कहा मंत्र है परीक्ष कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात तंज्ञा स गुरीपेवागचे समित पाणी श्रोत्रियोकाचिता विज्ञाना स गुरुमेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम आपको अगर परविद्या चाहिए परविद्या के अधिकारी होना चाहते हैं आत्मज्ञान पर विद्या बने आत्मज्ञान <क्ष़िण> अपना स्वरूप का पहचान चाहते हैं तो ये होना चाहिए लोकान परीक्षा सभी लोगों की परीक्षा करके भूलोग भूवर लोग महलोक जितने भी लोग हैं अच्छा भूल भूगोस्व तीन लोग समझे मानी जहां आप बैठे यहां से लेके ब्रह्मलोक तक की परीक्षा करके कहां कहा गए क्या क्या हुआ कुछ यहाँ परीक्षा के तरीका बताएंगे कुछ तो प्रत्यक्ष ही परीक्षा कर सकते हैं कुछ अनुमान से परीक्षा कर सकते हैं और कुछ शास्त्रों से परीक्षा कर सकते हैं तीन प्रकार बताएंगे भाषा में बताएंगे परीक्षा करने की तरीका लोगों को परीक्षा करेंगे तो जरूर घृणा आएगी आपको अभी तो ऊपर ऊपर चल रहे हैं परीक्ष लोकान इन लोगों को परीक्षा करके जहां वहां जाने पर आराम मिलेगा वहां पर जाने पर आराम मिलेगा ऐसी बुद्धि हो रही जरा परीक्षा करके देखेंगे परीक्षा लोकां कर्मचितान जो कर्मजन्य लोग हैं कर्म करके प्राप्त स्वर्ग प्राप्त होगा कर्म करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा कर्म करने से कर्मचितान लोकान परीक्षा कर्मजन्य जितने भी लोग हैं सब लोग कर्मजन्य है हम स्वर्ग जाते हैं अपने कर्म कर्म करके कर्म से पैदा करते हैं स्वर्ग को ब्रह्मलोक जाते हैं तो कर्म उपासना है जाते हैं कर्मजन्य है सारे लोग कहीं भी जाना हो नरक जाना हो तब भी कर्मजन्य है ना कर्म सब तो परीक्ष लोगान कर्म कर्मजन्य जितने भी लोग है कर्म से मिलने वाले लोग फल रूप में मिलने वाले जितने भी लोग हैं एक गुरु भूवश तीन लोग जो भी मिलेंगे या नरक आदि मिलेंगे जो भी मिलना होगा कर्म के आधार पर तो इनको परीक्षा करके ब्राह्मणों ने वेदम आया कहते हैं ब्राह्मण यहाँ मंत्र में आया है भाष्यकार कहेंगे विशेष रूप से परित्याग करने में ब्राह्मण का अधिकार है विशेष रूप से बाकी तीनों वर्णों के लिए त्याग का अधिकार है ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य सन्यास का अधिकार है त्याग राम संन्यास जिन कर्मों के सहारे से हम जानते आते कर्मों को ही साधन के सहित कर्म छोड़ना है कर्म के साधन ऐसे सूत्र है इसके सहित कर्म का तिलांजलि देना इसी का नाम सन्यास है तभी कर पाएगा सन्यास कल इच्छा समाप्त तो हो लोक प्राप्ति की इच्छाएं समाप्त तो हो तब कर्म का परित्याग करके सन्यास तभी ग्रहण करना चाहिए व्यक्ति को अगर तीनों लोगों के भोगों से विरक्त हो उसको सन्यास का अधिकार है नहीं तो नहीं ऐसा है तो परीक्षा लोकान कर ब्राह्मण निर्वेदम बिध धातु बैराग्य अर्थ होता है बैराग्य प्राप्त करे निर्वेदम प्राप्त आया तो है करे। क्यों कैसा प्राप्त करे नास्ती अकृत कृत्या इस बात में ध्यान दे अकृत पदार्थ कृतेना पदार्थ नास्ती जो हम चाहते अकृत वस्तु नित्य वस्तु चाहते हमारी इच्छा है आत्म प्राप्ति की नित्य वस्तु की कोई अन्वेषण में है अनित्य ना? नास्ती अनित्य वस्तु के द्वारा कर्मादि जो करेंगे अनित्य है ये क्या करते हैं भाई पूर्णावधि हो गया ये क्या मर गया प्रध्वस हो गया नष्ट हो गया यार अनित्य है उसका फल भी अनित्य है तो हम चाहते नित्य वस्तु चाहते हैं कोई स्वर्ग आदि अनित वस्तु चाहते नहीं है तो ये नास्ति अकृत कृतना अकृत पदार्थ जो वस्तु अकृत वस्तु है आत्मा नित्य वस्तु है कृत्यना मैंने अनित अनित्य पदार्थ कर्मादि है इनके द्वारा नहीं मिलने वाला है हमें आत्मा चाहिए हम आत्म लोग कामी है बाकी सप्तलोक तो कामी नहीं हैं हम इन विषयों को नहीं चाहते हैं आत्मा को जाने वाले हैं ऐसे करके वैराग्य करें लोकों से फलों से वैराग्य करें अब वैराग्य पूर्ण आ जाए उसके बाद ये वैराग्य तभी आएगा सामान्य आत्मज्ञान पहले आपको हुआ हो परोक्ष ज्ञान कम से कम हो तभी आपकी साधना में आप बुद्धि चलेगी बिल्कुल अज्ञात पे तो आप साधन नहीं करेंगे कोई साधन नहीं करेगा अज्ञात वस्तु के लिए कुछ ज्ञात है आत्मा भी कुछ ज्ञात है देहो अहम गर्ग अहम तो कुछ ज्ञात है पूर्ण रूप से अज्ञात है सामान्य ज्ञान हो विशेष रूप से अज्ञान हो उसी के बारे में जिज्ञासा होती है तो लोगों की परीक्षा करके देख देखा तीन प्रकार से परीक्षा भाष्यकार बताएंगे प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र तीनों के माध्यम से परीक्षा करके देखेंगे भाष्यकार दिखा दर्शाएंगे कैसे परीक्षा करनी चाहिए तो देखने के बाद में जरूर यहां से वैराग्य होगा वैराग्य होगा उसके पश्चात जब सामान्य ज्ञान हो गया था उसे परोक्ष ज्ञान था उसके बाद वैराग्य होगा संसार से वैराग्य होगा वैराग्य होने पर ही फिर आप गुरु के पास जाए ऐसे गुरु के पास जाए कैसे गुरु के पास जाए उसको अप्रोक्ष करना है आत्मा को उसके लिए ऐसे गुरु के पास जाए तद विज्ञानार्थम सब गुरु में घर माने आत्म तत्व को जानने के लिए जो नित्य पदार्थ है त्रिकालाधित तत्व है उसको विज्ञानार्थम विशेषण ज्ञानार्थम विज्ञानार्थम विशेष रूप जानने के लिए सामान्य ज्ञान तो अभी भी हम मनुष्य अहम लग रहा है अभी भी क्योंकि काम का नहीं है तो अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा हो जाए तभी काम आ जाए खाली बोलने से नहीं भीतर से ऐसा हो जाए अहम ब्रह्माष्टमी ऐसी बुद्धि बने तभी काम हो तो अहम मनुष्य बुद्धि काम नहीं करेगी तद विज्ञानार्थम तत् उस आत्म तत्व को विशेषेणा ज्ञानार्थम विज्ञानार्थम विशेष रूप से जानने के लिए अपरोक्ष साक्षराग्य की जरूरत है वैराग्य तभी होगा सामान्य आपको वस्तु का ज्ञान हो हो चुका परोक्ष ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप साधन में अग्रसर हो नहीं सकते साधन में वैराग्य विवेक और वैराग्य पहले नंबर में विवेक है ना नित्य नित्य वस्तु विवेक दो पहले होना पड़ेगा माना सामान्य ज्ञान चाहिए पहले उसके बाद वैराग्य दूसरे नंबर में है साधन चतुश्य दूसरे नंबर वैराग्य है जब वैराग्य आ जाएगा तो आप तीसरे साधन अपने आप अप करेंगे क्या करेंगे सार ये समाधि सर संपत्ति का सं, संपादन करने लग जाएंगे कब होगा वो वैराग्य आने पर आप अपने आप अप इच्छा नहीं रहे भोगों की इच्छा समाप्त तो हो गई तो इंद्रिया दमन करना मन शांत रखना इत्यादि श्रोता तो होने लग जाएगा तभी क्ष जगेगी मुमुक्षा जगने पर तो गुरु पास जाएगा वैराग्य तो जाए। है, है वह संसार के भोगों की आसक्ति समाप्त है ऐसे व्यक्ति वो गुरु के पास जाए कैसे जाए तो कहा समित पाणी ही समित पाण य है जिसके माने ले के जाए नम्रता ले के जाए उदंड लेकर के न जाए क्यों कुछ आपने लेना है जाकर के बिना यहाँ पर हाथ में बोझ डाल दिया गया हो लगड़ी का बोझ तो उसको झुक करके चलना पड़ेगा तो उसी का यहाँ कोई संविधा की बात नहीं है समिध का आता है यहाँ बिनाय नम्रता को लेकर जाए <स्थित> समित पाणी समित पाणी होकर जाए मान संविधा हाथ में लेकर जाए मे बिनम विनम्रता को सामने करके जाए कैसे गुरु के पास जाए गुरु का भी दो विशेषण है ऐसे गुरु के पास जाए स्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम गुरु का विशेषण एक तो शास्त्र पढ़ा हुआ हो उपदेश दे सकता हो क्यों हमें उपदेश की आवश्यकता है वहां जाने की क्या काम है हमें उपदेश चाहते हैं तो उपदेश देने में समर्थ हो शास्त्र स्रोत्रियम स्रोत्रियम छंदोधे ऐसा एक सूत्र है व्याकरण है ये छंदा शब्द से घन प्रत्यय करके स्त्रोत्रिय बनाया जाता है शब्द मानिए श्रो, का अर्थ वेद पढ़ा हुआ हो शास्त्र में सबसे मूल हमारा वेद होता है वेद का मर्मज्ञ हो समझता हो वेदांत जानता हो ऐसे गुरु के पास जाए दूसरा विशेषण गुरु का क्या है ब्रह्मनिष्ठ हो पढ़ा लिखा है किंतु विषय हो विषया शक्ति वाला हो विषय अर्जन करने में लगा हो तो उससे काम नहीं चलेगा उसके देखा देखी में हमारे भी थोड़ी बहुत बैराग्य लेके आए थे वो समाप्त हो जाएगा कुछ बैराग्य था आए थे तो देखा देखी में वो भी चला गया ऐसा हो जाएगा इसलिए ब्रह्मनिष्ठा होना चाहिए ब्रह्मणी निष्ठा यश्य सब ब्रह्मनिष्ठा जिसके नेत्रांत स्थिति निष्ठा निष्ठाकार था निरंतर उसी में स्थिति है ब्रह्माकार वृत्ति में रहने वाला व्यक्ति उसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं तो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के पास ऐसे ही श्रोत शास्त्र पढ़ा भी हो और विषय निष्ठा हो रावण बहुत पढ़ा लिखा है सुना है रामेश्वर की स्थापना में रामचंद्र जी ने रावण को पुरोहित बनाया था संसार में उस समय का भूलोक में सबसे बड़ा विद्वान रावण ऐसा किम बदती है किन्तु आत्मनिष्ठ नेता विषयनिष्ठ था तो एक तो श्रोत्रिय होना चाहिए दूसरा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कोई ब्रह्मनिष्ठ होते हैं महात्मा उनको भजन में तल्लीन है अच्छे महात्मा हैं, किंतु उपदेश देने में असमर्थ है तो हमें उपदेश की भी आवश्यकता है इसलिए दोनों हो जिसमें उपदेश भी दे सकते हों और विषयों के तिलांजलि देकर के बैठे हों ऐसे महा के पास जाए उस परमात्मा को प्राप्ति के लिए आत्माभाव आप आत्मा को जानने के लिए वहां जाए ऐसा इसी का भाष्य है परीक्षा परीक्ष परीक्ष लोकान इत्यादि परीक्षा मंत्र में कहा था उसे प्रतीक दे दिया यदि तिग्वेदादि अपर विद्या विषय ये जो ऋग्वेदादि अपरा विद्या बताया गया था दो प्रकार की विद्या देव विद्या दे यहाँ से आरंभ किया था इस सर ने परा चाह पराच परा और अपरा उनमें से अपरा ये है ऋग्वेद आदि चारों और का और छह अंग वेदों का अंग सबके सब अपरा विद्या है और उनका जो विषय होगा ये अपरा विद्या का विषय मानिए संसार यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ये संसार है तो कहते हैं जो बताया गया है ऋग्वेद आदि अपर विद्या विषय जो ऋग्वेद आदि अपर विद्या होते हैं उनका जो विषय बताया गया था संसार स्वाभाविकी अविद्या काम कर्म दोषव अनुष्ठेयम ये जो अभि अपर विद्या का विषय को अनुष्ठान कौन करेगा जिसमें ऐसे ऐसे दोष भरे पड़े हो स्वाभाविकी अविद्या स्वाभाविक अज्ञान जिसके पास बैठा हो आगंतु का स्वाभाविक अज्ञान हो स्वाभाविकी अविद्या और काम कर्म जो अविद्या होगी अनादिकालीन जो अविद्या होगी अज्ञान अज्ञान से क्या होगा विषय इच्छा होगी का, काम होगा अब विषम की जब इच्छा हो गई अविद्या के कारण विषम की इच्छा विषम की इच्छा होने से कर्म करेगा जिस विषय की इच्छा है उसका अनुकूल व्यापार करेगा स्वर्ग चाहिए करने लग जाएगा ऐसा ये काम करवा दोस, काम दोस, कर्म ये तीनों दोष हैं अविद्या दोष काम दोष कर्म दोष अज्ञान है अज्ञान होने से इच्छा जगेगी विषम की इच्छा विषय की इच्छा जगेगी तद तीन कर्म करना ये तीनों दोष है ऐसे दोष वाले व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठ है ये किसका विषय है अपर विद्या का विषय है अपर विद्या के विषय स्वाभाविक अविद्या काम करोष वाला है ये तीनों दोषोत है, है। अनुष्ठेय होता है अपर विद्या का विषय स्वर्ग आदि चाहता है क्यों चाहता है अज्ञान है आत्मज्ञान नहीं है उसको आत्मज्ञान न होने के कारण आत्मज्ञान का आत्मा का अज्ञान है उसके कारण विषयों की इच्छा स्वर्ग की इच्छा अमुख की इच्छा हो गई इच्छा होने पर कर्म करेगा वो तीनों दोषो से ग्रसित जो व्यक्ति होगा अविद्या काम करवा दोष वाला जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठेय होता है अपर विद्या का विषय कर्मादि तो विषय अविद्या अविद्यादि दोष मतम पुरुषम हित प्राप्त क्योंकि ये जो विधान है अपर विद्या का विषय यज्ञादि जो विषय है ये करो वो करो वो करो ये जो विधान हुआ है किसके लिए है जो अविद्यादि दोष वाले व्यक्ति है उसी के लिए ही विधान है विद्या वालों के लिए विधान नहीं है ज्ञानी के लिए विधान नहीं है ये स्वर्ग काम ये जता पुत्र काम ये पशु काम बाकी विधान विधि विधि इनके लिए ज्ञानी के लिए नहीं है ये कह रहे हैं अविद्यादि दोष अवंतम यह दो, अविद्यादि दोष वाला जो व्यक्ति है अविद्यादि दोषों के घेरे में पड़ा हुआ व्यक्ति है उसी व्यक्ति को ही प्रत्येक भी विधान उसी के लिए है जितने भी अज्ञाधि आदि का विधान है अज्ञान के कारण इच्छा है तत्व प्राप्ति की इच्छा है तो श्रुति बोलती तुम ये चाहते हो तो ये करो ये चाहते हो ये करो कितने बोलती है चाहना आपकी पहली से ही है श्रुति ये नहीं कि जबरन लगाती हो आपके चाहने पर वो केवल साधन बता देती है साथ के साधन को जोड़ देती है इच्छा आपकी है ऐसा है तो अविद्या दोष वाले पुरुष करते विने के कारण ये कहना चाहते हैं एक दो है। तो की टिप्पणी है जो स्वाभाविकी अविद्या में ना कर्मधारय समास करना चाहिए स्वाभाविक अविद्या होना चाहिए यह कहना चाह रहे अत्र स्वाभाविका विद्या पाठ जो प्रकार कह रहे हैं जो स्वाभाविकी है वो अविद्या है कर्मधारय समास होगा तो पुंगद कर्मधारे जातीय देश सूत्र है उससे पुंगदभाव होना चाहिए पुंबदभाव अथवा ऐसा पाठ माने स्वाभाविक अविद्या तृतीयांत पाठ मान ले उसको जो स्वाभाविकी अविद्या के द्वारा अविद्या के काम द्वारा काम इच्छा होगी इच्छा से कर्म ऐसे दोष वाले पुरुष के द्वारा अनुष्ठे है ये इत्यादि कहा दो नंबर की टिप्पणी दोष बंतम दोष वाले के लिए विधान किया है ये अपर का का है। विद्या का विषयों का विधान अविद्यादि दोष वालों से ग्रसित व्यक्ति है अविद्या काम कर्म से ग्रसित है जो व्यक्ति उसी के लिए है कौ क्या विधान किया था स्वर्ग काम ये इत्यादि ना तो स्वर्ग काम ये इत्यादि बाकी विधान करता है बुद्धि से भी कामत क्यों काम शब्द है ना स्वर्ग का काम है, के स्वर्ग की इच्छा है तो ये के करो ऐसा के लिए विधान होने से एक आभास देखते हैं कार्य लोका और जो तो यज्ञादि करेगा स्वर्ग की इच्छा पहले से बनी हुई थी ब्रह्मलोक की इच्छा बनी हुई थी तो शुरू ने सात साधन को दिखा दिया तुम ये चाहते हो तो ये करो ऐसा बता दिया अब जब अनुष्ठान करेगा कर्म यज्ञादि कर्म करेगा अविद्यादि दोष वाला व्यक्ति जो अविद्या काम कर्म करने वाला व्यक्ति है तीनों दोष जिसमें है अज्ञान है विश्व की इच्छा हो रही है और उसके प्राप्ति के साधन ढूंढ रहा था श्रुति ने साधन बता दिया यज्ञ करो ऐसा कहने वालों के लिए अनुष्ठान कार्यभूत अनुष्ठान के फलभूत फल स्वरूप फल लोक लोक मिलेगा तत्त लोक मिलेगा जब यह कर्म करेगा तो तत्त लोक स्वर्गलोक आदि ब्रह्मलोक आदि ये फलभूत फलभूता मार्ग लक्षण जो फलभूत लोक दो से है। मार्ग से उपलक्षित हैं दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग बोलते हैं आप केवल कर्म करेंगे तो दक्षिणायन मार्ग बोलते हैं स्वर्ग लोग पहुंचना है उपासना शायद कर्म करेंगे तो ब्रह्म लोग उत्तरायण मार्ग ये दक्षिण उत्तरायण मार्ग लक्षण हाँ, ये मार्ग फल ये फल है फलभूत फलभूत लोग हैं कर्मों का फल यही दो ही मार्गो से जाना है या दक्षिण मार्ग है या उत्तरायक मार्ग पर प्रविद्या का विषय यही होते हैं ये विहिता कर्ण प्रतिषेध आदि कर्म दो सा, नर्क तीरिय प्रेत आदि लगना तीसरा एक और रास्ता है दो रास्ता तो ये हो गया केवल कर्म करने से स्वर्ग जाना और कर्म सहित उपासना सहित कर्म से या केवल उपासना से ब्रमोक जाना उत्तराणु दक्षिण मार्ग तीसरा मार्ग यह है जायश वाली मार्ग है। कौन है विहित का आकरण और प्रतिषेध का करण अतिक्रमण करना जो आपके लिए जो विधान था उसको नहीं किया आपने एक दोष ये भी एक दोष है विहित करना विहित का न करना और अभिहित का करना प्रतिषेध किया शास्त्र यह नहीं करना करके उसको कर दिया तो उसमें भी आपको दंड के अपराधी होंगे आप दोनों स्थिति में दंड के अपराधी होंगे हित को न करना ये भी दंड है ये भी पाप है और ये अभिहित को करना ये भी पाप है तो ये विहिता करना विहित का नहीं करना मैंने शास्त्र ने विधान किया और नहीं किया एक दोष पाप और अप्रिछेद अधिक्रमण करना अब अच्छा जिसको प्रतिषेध किया है शास्त्र में, ये नहीं करना करके उसका अधिक्रमण करना मैंने करना यह दोनों के द्वारा इनसे साध्य क्या होगा दरक आदि जब शास्त्र विहित कर्म नहीं करेंगे तो नरक मिलेगा और शास्त्र ने जिसको निषेध किया उसको करेंगे तब भी नरक मिलेगा नरक आदि नरक मात्र नहीं नरक तीरक प्रेत लक्षण नरक नरक में जाना अथवा अच्छा तीरक कोई पशु आदि का योनि में जाना कुत्ते आदि हो जाना अथवा अच्छा प्रेत आदि बन जाना ये विहित का न करना विधान शास्त्र विहित कर्मो को त्याग देना और शास्त्र ने जिसको निशेद किया उसको करना इसका परिणाम ये होगा तीसरा मार्ग होगा एक दक्षिणायन मार्ग एक उत्तरायण मार्ग और एक, एक तीसरा ये तीसरा मार्ग है जिसको में छायश्वृश करके कहा है ये होगा परीक्षा लक्षांश तान ये परीक्षा इन लोगों के इन लोगों का परीक्षा करके जब जितना हम कर्म करके जा रहे हैं उसको जहां पहुंच रहे हैं उसका जरा परीक्षा तो करें क्या स्थिति है अंधेरे में मत जाए पहले परीक्षा करके देखें उन लोगों को जिस लोक में जाना है कर्म करके चाहे केवल कर्म अग्निहोत्र आदि करके स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग की परीक्षा करें क्या स्थिति है वहां की ब्रह्म लोक जाना है उपासना से तो वहां की परीक्षा करके देखें अथवा विहित कर्म को न करना और प्रतिषित्व को करना इसकी क्या स्थिति हो जाती है जहां जाना नर्क में जाना है उसकी भी परीक्षा करें लोकान परीक्षा इस प्रकार तीन प्रकार के यहां दर्शाया गया परीक्षा करके माने किससे परीक्षा करना कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम वही ये तीन साधन लेकर के परीक्षा करे प्रत्यक्ष भी परीक्षा कर सकते हैं इन लोगों का कुछ तो ऐसे हैं और कुछ अनुमान के द्वारा होगा और कुछ आगम माने शास्त्र के माध्यम से ये कैसे होगा तो ये तीनों को टीका में जरा देखेंगे पता लग जाएगा प्रत्यक्ष आदि कैसे होते है? हैं टीका में कहते हैं अहिक कर्म फलश्य पुत्रादिर नाश विषय प्रत्यक्ष अहिक कर्मफल फल से पुत्र कामो ये था वाक्य था आप पुत्र चाहते थे संतान नहीं घर में संतान नहीं संतान के लिए परेशान थे तो संतान चाहते थे तो शास्त्रों में देखा पुत्र कामो ये जेता वाक्य मिला वेद में मिला वाक्य आप पुत्र चाहते हो तो पुत्रेष्ट याग करो एक पुत्रेष्ट याग होता है याग करो ऐसा कहा किया और पुत्र भी पैदा हो गया किंतु कुछ ही दिन में पुत्र मर गया जिस लोग को हमने प्राप्त किया साधन करके अनित लोग ऐसा हो गया ये प्रत्यक्ष है माने इस लौकिक साधन के द्वारा हम जो लौकिक पदार्थ प्राप्त करते हैं कितने हमारे देखते देखते हमारे पहले समाप्त तो हो जाते हैं ऐसी ये परीक्षा करना क्या होता है ये कहते हैं अहिक कर्म फल ऐसा क्योंकि कुछ कर्म अहिक फल इसी लोक में फल देने वाले होते हैं जैसे पुत्रष्टिया इसी लोक में फल देने वाला है तो अहिक कर्म फल है कर्मण जिस कर्म का फल अहिक है इसी लोक में मिलने वाला है जैसे पुत्रादि पुत्रादि कर्म फल पुत्रष्ट का फल पुत्र मिलना इत्यादि नाश वो नाश का विषय प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ही है दिखाई पड़ता है और एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से, से सिद्ध हो जाएगी परीक्षा करेंगे अनित्य है इसके लिए हमको नहीं चलना चाहिए कर्म सिद्धांत ये कर्म प्राप्त किया था आपने ये करके पुत्र प्राप्त किया था चला गया परीक्षा कर दिया दूसरा अनुमान अनित स्वर्ग आदि जो भी मिलते हैं अनित्य है चाहे स्वर्ग मिले चाहे ब्रह्मलोक मिले चाहे जो भी मिले अनित्य क्यों कार्य कृतकत्वाद कर्मजन्यवाद कर्म से जन्य है जो जो कर्मजन्य होता है वह वह अनित्य होता है जैसे खेती आदि खेती हम कर्म से पैदा करते हैं चार महीने तक उसकी सेवा करेंगे उसके जोताई करना बुआई करना बुराई करना नजाने पानी लगाना क्या-क्या करते हैं और लाए टूटे खाए खत्म हो गया अनित्य है जैसे सस्या आदि लोग आए, है उसी प्रकार है अनुमान से भी सिद्ध होगा ये लोग जो हम कर्म प्राप्त करते हैं जो लोग वो अनित है और हम नित्य को चाहने वाले नास्ती अकृत अक्रत, अकृत पदार्थ जो हम नित्य पदार्थ से आते हैं कर्म से प्राप्त नहीं होगा जो कर्म से प्राप्त होगा वो अनित्य होगा यही परीक्षा करना है अनित्यम जो जगत है कर्म के फल रूप में मिलने वाला जगत अनित्य है क्यों कृतकत्वाद मानी कार्यत्वाद कार्य बने से कर्म का कार्य है घटवत जो जो कार्य होगा वो अनित्य होगा जैसे घट गट है जो कार्य है कुमार बनाता है उसको अनित्य होता है उसी प्रकार है यदि अनुमान अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान आग में ही भाषण का इन तीनों साधनों को लेकर के परीक्षा करता है लोगों का तो प्रत्यक्ष किया और अनुमान किया यदि अनुमान और अनुमान आमुष्मिक नाश विषय ये जो अनुमान क्या सिद्ध करता है यहां के जो अनित्य पदार्थों को देख करके आमुष्मिक पदार्थ परलोक संबंधी पदार्थ को तो अनित्य घोषित कर देता है अनुमान के द्वारा घोषित हो जाएगा दो हो गया और तीसरा शास्त्र भी आगम कहता था आगम मैंने शास्त्र शास्त्र बोलता क्या यह कर्मचितो लोग क्षीयत है तथा पुण्य पुण्य चितो चितोलो का है, ऐसा शब्द है जैसे यहाँ पर कर्म के द्वारा पैदा किया हुआ लोग छीण हो जाता है नष्ट हो जाता है खेती आदि हम कर्म करके पैदा करते हैं वो अनित्य होता है नष्ट हो जाता है खेती आदि को देखा है उसी प्रकार वहां भी हम यहां कर्म करके उसको पैदा करते हैं उस लोग को यजमान ये आदि करके स्वर्ग आदि को पैदा करता है वो अनित्य है शास्त्र बोलता है तथा यह कर्म से कर्मचितो लोक क्षीय थे तथा अमुत्र पुण्य चितोलोक क्षीय थे इत्यादि शास्त्र है इत्यादि आगम ही अनित्यत्व सर्वात्मना अवधार्य इत्यादि इन चौदह भुवनों को तीनों लोगों को अनित्यत्व रूप से हर प्रकार से निश्चय करके यही है ये परीक्षा लोकान कर्म चित इसका अर्थ है योग परीक्षा करना इस तरह हर प्रकार से अनित्य दिखाना प्रत्यक्ष से भी अनित्व तो देखना चाहिए और अनुमान से भी दिखना चाहिए और शास्त्रों के माध्यम से भी दिखना चाहिए तभी वो त्याग पाएगा तब वो इसी का नाम संन्यासी होता है जो त्याग सके उसी का नाम सन्यासी है कर्म को साधन के सहित कर्म छोड़ सके जो ऐसा है उदाह कहा आगे भाष्य देखें तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम यही कहा प्रत्यक्ष अनुमान आगम के द्वारा इनका निश्चय करके अनित्य है ऐसा निश्चय करके उसके पश्चात क्या करें सर्व तो यथात्मार्य हर प्रकार से निश्चय करना है प्रत्यक्ष प्रमाण से भी अनुमान प्रमाण से भी आगम शास्त्र प्रमाण से भी इनको अनित्य सिद्ध करके लोकान इन लोगों का कैसे लोग हैं संसार गति भूतान ये सब लोग का विशेषण लो लो है परीक्षण लोकान कैसे लोग हैं संसार गति भूतान ये आत्मगति आत्मा के तरफ ले जाने वाले नहीं संसार के तरफ ले जाने वाले हैं जितने भी चाहे ब्रह्म लोग जाए संसार के अंतपाती है स्वर्ग भी अंतपाती है दरक भी अंतपाती है ये संसार के अंतपाती हैं लोकान संसार गति भूतान संसार गति के तरफ है चलने वाले लोग हैं कहां तक है तो अभ्यक्ता स्थावरान प्रकृति से लेकर के अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति से लेकर के स्थावर तक पेड़ पौधे तक सबके सब में अनित्य अनित इन लोगों को परीक्षा करके देखें सब अनित्य पाए जा प्रकृति का भी ज्ञान से नाश हो जाता है अनादि है किंतु अनादि होते हुए भी ज्ञान होने पर आत्मज्ञान से प्रकृति का नाश हो जाता है वो भी अनित्य है सब अनित्य है देख करके आदि अव्यक्ता ये लोकान शब्द था उसी का विशेषण चढ़ा रहे भाष्यकार इनको परीक्षा करके लोगों की और व्याकृत अव्याकृत लक्षण दो प्रकार के जगत है कुछ सूक्ष्म रूप में है कुछ थूल रूप में दिखाई पड़ते हैं जगत एक व्याकृत है दिखाई पड़ रहे हैं कुछ सूक्ष्म रूप में है व्याकृत अव्याकृत लक्षणां लोकान या लोकान का विशेषण है सारे तो व्याकृत और अव्याकृत रूप दो अवस्था में थूल सूक्ष्म रूप में रहने वाले भी जगत है बीजाव इतर इतर, इतर उत्पत्ति निमित्ता कहते एक दूसरे एक दूसरे के निमित्त बने हुए उत्पत्ति में जैसे बीज से अंकुर होता अंकुर से बीज होता ऐसा देखा है पहले बीज होगा बीज से अंकुर फूटेगा वो अंकुर एक दिन वृक्ष बनेगा फिर वहां बीज आएगा वो बीज से फिर अंकुर तैयार होगा फिर वो अंकुर माने वृक्ष बनना है फिर बीज बनेगा फिर बीज से अंकुर अंकुर से बीज जैसे चलता रहता है उसी प्रकार ये संसार भी ऐसा ही है साध्य साधन भाव में है साध्य बना हुआ है साधन बना हुआ है फिर साध्य बनेगा साधन बनेगा ये चलता रहेगा ऐसा जो संसार है बीजान गुणवत्त ऐसा इतर इतर उत्पत्ति निमित्तान ये संसार लोक ऐसे हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरा निमित्त बने हैं ऐसे जो संसार लोक है निमित्तान और अनेक अनर्थ शत सहस्त्र संकुल जहां भी जाएंगे अनर्थ सैकड़ों अनर्थ मिलने वाले हैं यही संकुल है यही अनर्थों के घेरे में पड़ा हुआ है लोग सब जहां भी जाएंगे अनर्थ की कमी नहीं है चाहे स्वर्ग हो चाहे हो प्रकार अलग होगा यहाँ के अनर्थों के कारण निमित्त कुछ और होगा वहां के अनर्थों के निमित्त कुछ और होगा ऐसा लोग अनेक अनर्थ शत सहस्त्र संकुल अनेक नाना प्रकार के अनर्थों का जो समुदाय है उससे युक्त है ऐसे लोग हैं ऐसे लोगों को परीक्षा करके कहा और कदली गर्भवत असारा अब सार नहीं मिलता है जब विचार करने जाते हैं तो खो जाता है और व्यवहार में बहुत कुछ होकर के बैठा हुआ है कदली स्तंभवत जैसे केले के स्तंभ होता है तो वह क्या होगा एक एक करके उसको ढूंढने जाएंगे एक एक करके निकालते जाएंगे तो समाप्त तो हो जाए कुछ मिलता ही नहीं इसी प्रकार यहां अभी संसार में एक एक करके विचार करके जाएंगे तो संसार गायब जाएग हो जाएगा निशार है कोई सार नहीं ऐसे लोकांग ये लोकांक का विशेषण मंत्र में जो लोकांक है उसी का विशेषण लगा रहे हैं भाष्यकार कदली स्तंभ गर्भत असारान जैसे कदली के भीतर असार होता कोई सार नहीं मिलता इसी प्रकार संसार का भी है जिसको घट घट करके हम बोलते हैं ढूंढेगा तो घटकाय हो जाएगा ये तो ऊपर से व्यवहार में घट दिख रहा है अगर उसमें ढूंढने लग जाएंगे दूसरा कुछ मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा उसको ढोण तीसरा ही मिलेगा ऐसे ही चलता रहेगा ये विचार दृष्टि से चले तो एक, एक ऐसी व्यावहारिक दृष्टि एक अलग है और वैचारिक दृष्टि अलग है वैचारिक दृष्टि से जाएंगे तो है असाधा ऐसा लोग आगे माया मरीज उदक ग नगराकार स्वप्न जल बुध बुध फेर समान और विशेषण लगा रहे हैं उस लोकाहकार कर रहे हैं क्या है लोग कैसे है माया मरीजी जैसे रेत के किरणों में जल बुद्धि होना उसी प्रकार हो रहा है वस्तु तो कुछ और है कुछ और हमको दिख रहा है जैसे होते हैं रेत रेत के कण होते हैं वहां सूर्य के चमक से चमक जाते हैं हमारी जल बुद्धि हो जाती है इसी प्रकार यहाँ भी जिसको हम घट बोलते हैं वस्तु तो कुछ और है वह हमको दिखता है दूसरा घट दिखाई पड़ता है हे मिट्टी ऐसे माया मरीजी माया में मरीजी मरीजी है माया मरीजी में उदक देखना सूर्य के किरण को माया मरीजी बोलते हैं उस उसमें उदक बुद्धि होना जैसा है जल बुद्धि होना उसी प्रकार गंधर्व नगर आकार बादल के घेरा आ जाता है आकाश में हम उसको गंधर्व नगर की कल्पना हाथी घोड़े आदि की कल्पना करते हैं बादल की क्यों वो है बादल अलग वस्तु होता है कल्पना ऐसी वर्ड जिसमें होती है स्वप्न के समान स्वप्न में वस्तु तो दिखाई पड़ते हैं जगह तो गायब वैसे यहां भी, जब तक ये व्यावहारिक सत्ता से हम नहीं जगते हैं तब तक हमें वस्तु तो दिख रहा है जिस दिन हम व्यावहारिक सत्ता से जग के पार्थिक सत्ता में जाएं, जाए ये गायब हो जाएंगे अरे स्वप्न में इसमें कोई अंतर नहीं है किंतु स्वप्न से तो प्रतिदिन जब जाते हैं तो उसको झूठा हमें झूठी बुद्धि हो जाती है स्वप्न पदार्थ झूठे हैं ऐसी बुद्धि बनती है यहां से अभी जगह नहीं जो व्यावहारिक सत्ता से जगे नहीं व्यावहारिक सत्ता में पड़े हुए हैं इसलिए इसको सत्य हमें भासता है स्वप्न में भी जब तक हम स्वप्न में हैं, तब तक वस्तु सत्य लगता है वो तो वहां से जब जगते हैं, तब तो वो झूठा होता है उसी प्रकार यहां से अगर जग जाएं, या व्यावहारिक सत्ता से जगे मानी पार्थिक सत्ता में आत्मज्ञान में पहुंच जाए आत्मभाव में जाए ये भी बाधित हो जाएगा जैसे स्वप्न का होता है उसी प्रकार व्यावहारिक जगत का बाद होगा किंतु सम सत्ता में नहीं होगा विषम सत्ता में जाने पर बाद होता है जैसे स्वप्न स्वप्न के पदार्थ प्रातभिक सत्ता वाले हैं तो उसका बाद कब होता है जब आप व्यावहारिक सत्ता में आते हैं जब जग जग जाते हैं तब बाद होता है वहां रहते रहते उसका बाद नहीं होता वो सत्यपान के सब व्यवहार होता है जैसे यहां होता, होता है वैसे व्यवहार होता है सारा व्यवहार होता है किंतु बाद तब होगा हम दूसरे सत्ता में पहुंच जैसे स्वप्न के पदार्थ का बाद व्यावहारिक सत्ता में आने के बाद होता है इसी प्रकार व्यावहारिक सत्ता का बाद तब होगा जब हम पार पारमार्थिक सत्ता में पहुंचे आत्मज्ञान में पहुंचे तो इसका बाद स्वप्नबत्त जल बुद बुदबुद फेर समान जल में जो पानी बरसता है ना ऊपर से बरसते हुए जहां पर थोड़ा पानी जमा होगा वहां पर गुलबुला उठता है और जैसा देखा वैसे वो नष्ट भी हो जाता है पुरव वैसे ही दिखाई पड़ता है नष्ट हो जाता है संसार का पदार्थ कोई भी ऐसे ही अदृष्ट दृष्ट नष्ट स्वभाव है इसका पहले अदृष्ट अवस्था में रहता है और बीच में थोड़ा दृष्ट हो जाता है फिर आगे नष्ट रूप में चला जाता है कोई भी पदार्थ ऐसे ही जो भी हो चाहे हमारा शरीर हो या अदृष्ट अवस्था में था किसी में ये शरीर को कोई देखते नहीं आज दिखाई पड़ रहा है अदृष्ट से दृष्टि में आया और कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाएगा हर वस्तु ऐसे संसार का जल बुधबुदे समान कहते जल में जो बुलबुला उठता है अथवा जल में जो फेन उठता है झाग जब ऊंचे झरनों से पानी गिरता है झाग आता है वास्तव में झाग पानी है वो। कुछ दूसरे रूप में दिखाई पड़ता है किंतु है पानी इसी प्रकार है ये भी जगत दिखाई पड़ना वस्तु न होना यह संसार का स्वरूप ऐसा दिखाई पड़ता है किंतु वस्तु नहीं मिलता ढूंढने पर वस्तु नहीं मिलता जिसको जल के बुलबुला बोलते हैं वो ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा जल मिलेगा वहां बुलबुला नहीं मिलेगा उसी प्रकार जिसको फेन बोलते हैं ऊंचे झरमे से जो पानी गिरता है तो उसमें झाड़ आता है उसमें हाथ पे थोड़ी देर लेंगे तो पानी बनेगा वो दिखाई पड़ना वस्तु तो न होना ऐसी संसार यही है फेर समान प्रतिक्षण प्रध्सान हर वस्तु तो प्रत्येक क्षण नष्ट की ओर जा रहा है हर वस्तु प्रत्यक्षण नष्ट हो रहा है हमारा शरीर एक बूढ़ा नहीं हुआ है जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से दूसरी क्रिया शुरू हो गई है इसकी उल्टी क्रिया लगी हुई है लगते लगते लगते, लगते आज इस अवस्था में है आगे कुछ दिन के बाद ये अवस्था भी समाप्त हो जानी है यही है प्रत्यक्षण ध्वनसान प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहे एक क्षण करके कट रहे हैं हम नहीं बता सकते कि हम कब बूढ़े हो गए ये संबद तक ठीक थे इस संबंध के बाद ऐसे हो गए हम नहीं बता सकते कोई भी नहीं बता सकता कल जैसा देखा आज भी वैसे दिख रहा ऐसे दिखते दिखते कैसे बदल गया पता ही नहीं कब बदला प्रत्यक्षण बदल रहा है यास कबूनि ने कहा है, सर्वे भावा क्षण परिणा, परिमाणीना परिणामी नितेचित शक्ति है याश कमुनि कहते हैं जितने भी प्रश्न है प्रत्यक्षण बदलने वाले परिणाम की ओर जा रहे हैं केवल एक चेतन शक्ति को छोड़कर अपरिणामी है चेतन शक्ति उसका परिणाम नहीं होता चेतन अपने रूप में है बचपन में जो चेतन था जवानी में वही चेतन अभी भी वही चेतन है चेतन में फर्क नहीं पड़ा शरीर पर फर्क पड़ गया बदलने वाले सर ये कहा प्रतीक्षणान ऐसे जो लोकान का विशेषण इतने भाष्यकार लगा दिया परीक्षा लोकान ऐसे लोग ऐसे लोग हैं जितने भी विशेषण लगाए इसको समझ रहा है इसको परीक्षा परीक्षा करके मैंने अनादर करके बोलते हैं पृष्ठता कृतवा पीछे की तरफ कर देना इसको मैंने ध्यान नहीं देना इसकी तरफ अनादर करके इसको आदर नहीं देना इस लोग को हम इसके आदर दे करके अपने स्वरूप भूल के बैठे हुए हैं पृष्ठता कृतवा मैंने पीछे की तरफ करना इस लोगों को मैंने में कहते हैं पृष्ठता का अर्थ करते हैं अनादरित्यर्थ आदर न देकर के जगत की तरफ आदर आदर देकर अविद्या काम को सा काम दोष प्रवर्तित कर्म चितान कहते हैं ये कैसे कर्म से वृद्धि को प्राप्त हो रखे लोग जितना जितना कर्म करेंगे लोग उतना बढ़ता जाएगा ऐसी थी थी। कैसे अविद्या काम दोष अविद्या है अज्ञान है स्वाभाविक अविद्या है अज्ञान है अपना अज्ञान आत्मा का अज्ञान जैसे रज्जु का ज्ञान सर्प को पैदा कर देती है उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान जगत रूप में है जगत रूप दिख रहा है अगर आत्मा दिखने लग जाए तो जगत देखना बंद हो जाए रज्जु दिखेगी पुष्काल में सर पर नहीं दिखता तो अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्म चित अविद्या और काम अविद्या है तो विषयों की इच्छा होगी और अविद्या और काम ये दो ही दोष पर्याप्त है अज्ञान है तो विषय की इच्छा ये दोषों के कारण प्रवर्तित है कर्म इनके द्वारा होने वाला जो कर्म है उसके द्वारा चित है ये मिलने वाले संसार है ऐसे संसार को धर्मा धर्म निवर्तितान ये संसार की निर्वर्तितान संपादित कैसे होता है संसार का दो ये है मूल कारण या धर्म से संसार बनेगा या अधर्म से, से पाप से बनेगा नर्गादि भी तो बनेगा ना पाप से बनेगा स्वर्ग आदि बनेंगे धर्म से बनेंगे धर्म धर्म धर्माधर्म से संपादित होने वाले जो लोग हैं इत्यादि इत्यादि परीक्षा आ, ऐसा लोकान परीक्षा ये लोकान का विशेषण चला रहे थे अभी तक वार्षिक परीक्षा लोकान कर्म चितान आगे कहते हैं ब्राह्मण निर्वेदम आयात यह शब्द है आगे ब्राह्मण को वैराग्य को प्राप्त करे ऐसा बोलना चाह रहे हैं आगे कहते हैं ब्राह्मण से विशेष तो अधिकार, विशे अधिकार है ब्राह्मण को विशेष रूप से अधिकार इसलिए ब्राह्मण शब्द लिया है यद्यपि तीनों वर्णों का अधिकार है कर्मते आग्नि में वर्णों का अधिकार है ये भाष्यकार का तात्पर्य होता है ब्रह्म सर्वत्यागे नाम ग्रहण संपूर्ण त्याग के द्वारा सभी लोगों को परित्याग करके कर्म है लोक प्राप्ति के साधन उस कर्म को परित्याग करना है और साधन के सहित एक योग और शिखा सूत्र के परित्याग पूर्वक कर्म के साधन के सहित कर्म का परित्याग करना कर्म तब करता था इच्छा होने पर अब नहीं है लोगों की वैराग्य है तो परित्याग करके ब्रह्म विद्या अधिकारूप से ब्रह्म विद्या विशेष रूप से ब्राह्मण का अधिकार एक टिप्पणी में कहते हैं विशेषता ब्राह्मणे ब्राह्मण इतर संधिकारे भाष्यकृत लोग बोलते है भाष्यकार ब्राह्मण के पक्षपाती है सुरेश्वराचार्य जी ने त्रैवणिक संन्यास कहा है भाष्यकार ने कहीं नहीं कहा ऐसा शब्द बोलते हैं या विशेषता अधिकार का अनुपर अन्य का भी है ये सिद्ध कर दिया ये इसी है टिप्पणी कार लिख रहे हैं ये का शब्द के ऊपर लिखते हैं विशेषता विशेषता ऐसीकार का विशेष तो अधिकार ऐसे कहा ना इसलिए क्या होता है ब्राह्मण इतर से से इतर क्षेत्रीय भविष्य है उनका भी संन्यासी अधिकार अनुमनते उसका अनुमोदन करते हैं भाष्यकार सिद्ध होता है ये कहा अच्छा अधिकार आगे परीक्षा लोकानुरिया प्रश्न आएगा चलो लोगों की परीक्षा कर ली सब अनित्य है सिद्ध कर दिया वस्तु विचार किया प्रत्यक्ष परीक्षा की अनुमान से किया और शास्त्र से भी किया कर्मजन्य जो होते हैं अनित्य होते हैं ये देखा और हम नित्य वस्तु चाहते हैं परीक्षा करने के बाद क्या करें आगे काम क्या करे कहते हैं ब्राह्मणों निर्वेदम आयात वैराग्य प्राप्त करे फिर उनके साधन को छोड़ दे जब लोगों को देखा अनित्य वस्तु तो मिलने वाले हैं उनके साधन परित्याग दे, सिखा सही कर्म परित्याग करें, लोग प्राप्ति के साधन त्याग हैं, वैराग्य प्राप्त करें, करे कुरयाद परीक्षा लोकान केम कुरिया की परीक्षा कर ली अनित तो ज्ञान हो गया सब संपूर्ण चौदह भुवन अनित्य है हम नित्य पदार्थ चाहते हैं ऐसा ज्ञान हो गया फिर क्या करेगा तो उच्च कहा निर्वेद निर्वेद प्राप्त करे निर्वेद माने निरपूर्वक विध धातु वैराग्य अर्थ में होता है ये भाष्यकार बोल रहे हैं निरपूर्व निपूर्व विधि अग्य उपसर्ग है विध धातु का प्रयोग निर्वेद में वो यहां वैराग्य अर्थ में प्रयोग है वैराग्य प्राप्त करे वैराग्यार्थ वैराग्य वैराग्यम आयात कुत्त वैराग्य को प्राप्त करे वैराग्य प्राप्त करे एक हाँ प्राय वैराग्य प्राप्त करे लोगों की परीक्षा यदि करेगा तो वैराग्य जरूर हो जाएगी उसमें वैराग्य हो जाएगा और परीक्षा करता ही नहीं इसलिए वैराग्य नहीं होता एक वैराग्य प्रकार प्रदर्शित वो वैराग्य के क्या प्रकार है उसको अब आगे दिखाते हैं वैराग्य कैसा वैराग्य बना हुए दिखाते हैं यह संसारे नास्ती कश्चित अभी पदार्थ सर्व एवल कर्मचिता कर्मचेत कर्म कृत अन्य संसार में अकृत पदार्थ नित्य पदार्थ कुछ भी नहीं है ये वैराग्य इस तरह का होगा उसको संसार को देखा उसने मैंने प्रत्यक्ष देखा अनुमान से देखा शास्त्र से देखा ये तीनों प्रमाण को देखने के बाद ये करता है ये संसार में अकृत पदार्थ कोई नहीं है सबकृत पदार्थ कर्मजन्य है सब जो भी हम मिलता है चौदह भूवन जो भी बोलेगा कर्मजन्य है अकृत मान नित्य पदार्थ संसार में कुछ भी नहीं है ऐसा ये सोचे यह संसारे नास्तिक कश्चित अभी अकृत पदार्थ अकृत माने नित्य नित्य पदार्थ कोई भी नहीं है संसार ऐसा विचार करे सर्वे एव लोग कर्म जिता कोई भी लोग हो कर्म से पैदा होते हैं चाहे ब्रह्म हो चाहे स्वर्ग हो ब्रह्म चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कर्म से तो उपासना तो उससे जन्य होगा कर्म से प्राप्त होने वाला है वो कर्म, जो, और जो कर्म से प्राप्त होगा वह अनित्य होगा जैसे खेती आदि का दृष्टांत दिया है कर्मजन्य जो होगा अनित्य होगा यही है सर्वे ही लोग सर्वे एवं ही लोग कर्मचिता जितने भी लोग हैं संसार में चाहे तीन लोग बोले चाहे चौदह भूवन बोले जो भी बोले सब कर्म से मिलने वाले हैं कर्मकृत क्यों कर्मचित है कर्मकृत अनित्य तो कर्म के द्वारा किए जाते हैं प्राप्त किए जाते हैं इसलिए अनित्य है। जो कर्म से मिलता है वो अनित्य होता है जैसे खेती आदमी देखा है खेती कर्म से मिलता है अनित्य होता है ऐसा ही है अनित्य अनित नित्यम किंचित इति अभिप्राय नित्य वस्तु तो कुछ भी नहीं है संसार में ये वैराग्य प्राप्त करे वैराग्य के प्रकार यह है संसार इसलिए संसार के लिए साधन खुशी का करेगी जो नित्य वस्तु चाहता हो आत्मा चाहता हो तो अनित्य वस्तु की इच्छा न करे क्यों अनित्य है सभी कहा सर्वम तो कर्मा सर्वम तो कर्म, कर्म अनित साधन जो भी कर्म करेंगे आप जितने भी कर्म वेद में लिखा होगा शास्त्र में लिखा होगा श्रुति में स्मृति में जितने भी कर्म पर चर्चा करेंगे आप किस वक्त अनित्य के साधन है कर्म से कभी नित्य पदार्थ नहीं मिलेगा सर्वम को कर्मा अनित्य सेव साधन सारे के सारे कर्म कोई भी कर्म चाहे अश्वेद करो गोमेद करो जो भी एक करो पुत्र करो कुछ भी करो किंतु तो अनित्य के साधन है वो। नित्य पदार्थ देने वाले नहीं है यही इस तरह से प्राप्त करे ये कहा चतुर्विधा में भी सर्वं कर्म कर्मों का फल चार ही प्रकार दिखाई पड़ता है उत्पाद्य आप्य संस्कार कर्म का फल ये चार ही प्रकार दिखाई पड़ता है इस आवासी का इसकी व्याख्या कर दी है जो कर्म का कर, कर्मजन्य जो होगा अनित्य होगा जैसे उत्पाद्य होता है पूर्वास आदि के लिए बनाते हैं उत्पादा करना पड़ता है अनित्य है वो कर्म का फल अनित्य होता है कर्मजन्य है वो यजमान यजमानी दोनों मिलकर के कूटते हैं कूट करके उसको पिष्ट बना लेते हैं बाद में आहुतियां देंगे उसकी उत्पाद विकारी होता सोमरस जंगल से लता लाएंगे कूटेंगे उसको रस निकाल के रखेंगे विकृति करके बनाया जाता है कर्म करके किया उसको जंगल से काट के लाना पड़ा कूटना पड़ा वो भी अनित्य होता है कर्मजन्य है और दूसरा होता है आपके वेद मंत्र आदि गुरु के मुख से शिष्य सुनता है या आप्य होता है प्राप्य होता है वो भी अनित्य है सुनते सुनते फिर समाप्त हो जाता है और संस्कार्यूहदी जो यज्ञ मंडप में जो सामग्री रखे जाते हैं जल छिड़कते हैं ना अपवित्र पवित्र वा सर्वाप अस्थांग तो जल छिड़कते है शुद्धि के लिए तो शुद्धि किया जाता है आत्मा में चारों चीज नहीं है उत्पाद्य आप संस्कारिया आत्मा कोई पैदा किए जाने वाला भी नहीं है विकृति करने वे भी, भी नहीं आत्मा को कोई बिगाड़ नहीं सकता जैसे आकाश को कितने भी बम फटे आकाश कुछ होगा नहीं निर्भय वैसे आत्मनिर्भय कुछ नहीं बनने जो भी होने वाला है शरीर के लिए होने वाला है जिससे हम डरते हैं शरीर में एकता है इसलिए डरते हैं ये कहना चाहते हैं इसमें चतुर्विधम एवं ही सर्वं कर्म कार्य जितने भी कर्म का फल होता है कार्य होता है चार प्रकार होता है उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्यम विकार्यम बा ये चार में से कोई एक को होगा कर्म का फल या उत्पाद्य होगा या आप्य होगा या संस्कार्य होगा या कार्य होगा नाता परम कर्मो विशेष अस्थित इससे अतिरिक्त कर्म के कोई विशेषता है ही नहीं ये चारों में से एक पैदा करेगा वो या उत्पाद्य या आद्य या संस्कार या विकारी कर्म का पा इससे अतिरिक्त कोई विशेष कर्म करेंगे अहम च नित्य न अमृतना अभय ना कुटस्थे न अचले न ध्रुवेणा अर्थे न अर्थी न त विपरीत और मैं उस अनित्य को नहीं चाहने वाला हूँ ये वैराग्य के बता रहे हैं नास्ती अकृत कृत्य ना मैं क्या चाहता हूं मैं तो क्या नित्य न मैं नित्य को आरती हूँ नित्य चाहता हूँ नित्य पदार्थ चाहने वाला हूँ नित्य न अमृत न जो अमर पदार्थ है कभी मरता नहीं है अभय ना जहां जाने पर कोई भय नहीं होता ऐसा चाहता हूँ कूटस्थे न निर्विकार है जो अचल है ध्रुव है ऐसे विषय के साथ उसको चाहने वाला मैं हूँ इसलिए अनित्य पदार्थ नहीं चाहता ये वैरागिक स्वरूप बताया समय हो गया है यही रखेंगे फिर कर जागे भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्यक्षर स्थिर सुशस्तनो वीशेल देवितु शाति शाति शा